यजुर्वेदी या कठोपनिषद के शांति मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ आनंदगिरि टीका के मंगलाचरण का विचार भी हम लोग कल कर चुके हैं भाष्कार भगवान ने कठोपनिषद के भाष्य आरंभ के प्रारंभ में कठोपनिषद के प्रवक्ता तथा नचिकेता दोनों को भी नमस्कार किया और उस भाष्यकार के द्वारा किए गए कठोपनिषद के वक्ता तथा श्रोता को नमस्कार बोधक वाक्य की व्याख्या करने के लिए अवतरण में इस वाक्य के टीकाकार इस वाक्य का अभिप्राय बता रहे हैं तो टीका है यह साक्षात्त परमानंदों परमा यावदिकारे पदे वर्तमानो ब्रह्मात्म भूत यातना निमित्त अकर्तृब्रह्मात्मुबलत भूतयातनादोष अलिप्तस्वभा आचार्यों वर प्रदान पर ब्रह्मात्मक्यद्याप यस्मैच उपदीश ताभ्यामस्कुन आचार्यभक्तंग दर्शयति ओम नमो भगवते वयवाय तो ओम नमो भगवते वैवस्वताय इत्यादि वाक्य जो कठोपनिषद के प्रवक्ता तथा श्रोता को नमस्कार भाष्यकार भगवान के द्वारा किया गया उसका बोधक है और इस वाक्य को भास्कर भगवान भाष्य आरंभ करने से पहले इसलिए लिख रहे हैं कि जो मोक्ष साधन होता ब्रह्म विद्या है उसकी प्राप्ति का साधन आचार्य भक्ति है। ये कठोपनिषद व्याख्यान भूत भाष्य ग्रंथ के अध्यता को ज्ञात हो इस दृष्टि से ये वाक्य भाष्कर भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं ये इस वाक्य का तात्पर्य टिका कारण कि विद्या प्राप्तेर विद्या प्राप्ति अंगत्वम आचार्य भक्ते है दर्शयती अंतिम लिखा कि आचार्य भक्त विद्या प्राप्ति अंग दर्शयती आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है साधन है इसे बताने के लिए ओम नमो भगवते वैवस्वताय इत्यादि वाक्य भास्कर भगवान ष्यारंभ में लिखता है। कहते हैं यह कैसे हो रहा है, होगा आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है तो भक्ति के अनेक अंशों में से एक अंश है नमस्कार भी तो ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज्य को तथा यमराज्य के शिष्य यानी विद्यार्थी होने पर भी हम लोगों के दृष्टि में भाष्यकर भगवान के दृष्टि में नचिकेता आचार्य ही हैं तो इसलिए नचिकेता भी एक प्रकार आचार्य ही हैं तो यमराजी तथा नचिकेता को नमस्कार भाष्कर भगवान ने किया और नमस्कार भाष्कर भगवान के द्वारा किया गया वो तदबोधक ये वाक्य है तो नमस्कार एक भक्ति का ही अंश है हाँ। अर्चनम वंदनम में वंदनम भी एक भक्ति आती है तो वंदनात्मक भक्ति करके ये बता रहे हैं कि आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है नमस्कुर इसमें कुर्वन में क्षत्रि प्रत्यय अर्थ में है नमस्कार ये हेतु है ज्ञापन का किस अर्थ के ज्ञापन का तो आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है साधन है इस अर्थ के ज्ञापन में हेतु बन जाता है आचार्य नमस्कार आचार्य का विशेषण बता रहे हैं भास्कर भगवान यानी टीकाकार भाष्कर भगवान ने तो वैवस्वत ये विशेषण बताया है मृत्यु का यमराज मृत्यु यानी यमराज टीकाकार जो कठो निष्ठे विद्या ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं यमराज जी उनकी तीन विशेषताएं बताते हैं पहला तो विशेषण है यह साक्षात्त परमानंद आचार्य आचार्य के तीन विशेषण है पहला विशेषण है साक्षात्त परमानंद यह आचार्य तो यमराज जी है उन्हें परमानंद शब्दित जो ब्रह्म है वात्मरूप से अनुभव में आया है ब्रह्मनिष्ठ है वे इसलिए यह साक्षात्कृत परमानंद है मतलब साक्षात्कार कर लिया है परमानंद का आत्मरूप से जिन्होंने उन्हें कहा जाता है साक्षात्कृत परमानंद परमानंद है ब्रह्म और उसका साक्षात्कार आत्मरूप से कर लिया है जिन्होंने तो यमराज जी को ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव है साक्षात्कार मतलब ब्रह्मनिष्ठ है मुंडक में स्त्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ या आचार्य का विशेषण है ना तो इसमें नाक्षात्त परमानंद से बताया कि वे और जब तक प्रारब्ध है तब तक उन्हें याम्य पद में अवस्थित रहना है इसलिए दूसरा एक विशेषण बताते हैं कि यावत अधिकारम याम्य पदे वर्तमान तो यावत अधिकारम का अर्थ है यावत प्रारब्धम जब तक प्रारब्ध है तब तक याम्य पद का अधिकार यम राज्य के पास है इसलिए यावत अधिकारम का अर्थ है यावत प्रारब्धम वत याम्य परे वर्तमान है जो ईश्वरीय व्यवस्था में अधिकार आ, अधिकार बोधक एक पद है याम्य पद एक प्रकार से जेलर जैसा पद, पद है अपराधी को जेल में बंद करते हैं जेल के कई एक कर्मचारी होते हैं उसमें जेल का जो मुखिया होता है उसे जेलर जेल ऐसे ही जो संसार के संसार में अपराध करते हैं अधर्म उसे यमराज जी की जेल में भेजा जाता है और यमराज जी फिर जो संविधान में दंड निश्चित है जिस अपराध का जो वैसे ही जेलर उस अपराधी से सजा कटवाता है ना उसे सजा ठीक ठीक काट रहा है कि नहीं व्यवस्था देखता है ऐसे यमराज जी भी जिस पाप का जो फल है वो प्राणियों को भुगतते रहते हैं यात्मा देते रहता है और ये कब तक करना है जब तक उनका प्रारब्ध है तब तक तो यावत याम्य पदे वर्तमान आचार्य कठोपनिषद के प्रवक्ता आचार्य है यमराज जी तो कहा दूसरों को कष्ट दे रहे हैं तो उस कष्ट से कष्ट रूपी जो कर्म है वो लिपा नहीं होगा इंसान दूसरों को कष्ट देना रूपी कर्म अधर्म है एक प्रकार से और वो उस कर्म से लिपायमान हो जाएंगे तो कहते हैं तो, वो कर्मलेप इनको नहीं होगा इसलिए नहीं होगा कि अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव भूत यातना निमित्त दोष ही अलिप्त स्वभाव ये यमराज जी का विशेषण है भूत यातना प्राणियों को पापी प्राणियों को जो दिया जाता है कष्ट वो है यातना तीव्र वेदना वो तो कष्ट भुक्ते समय उन्हें जो दुख की अनुभूति होती है चिल्लाते हैं ये सब तीव्र वेदना दी है और वो कौन दे रहा है युवराज जी उसकी व्यवस्था देख रहे हैं युवराज जी दे रहे हैं तो भूत यातना जो हो रही है और उस भूत यातना निमित्तक जो दोष है उन दोषों से यह लिप्त नहीं होता है, अलिप्त स्वभाव है अलिप्त स्वरूप है क्यों तो अकर्त्री ब्रह्मात्मता अनुभव बलतः अकर्ता ब्रह्म मैं हूं ये जो अनुभव है इस अनुभव के सामर्थ्य से याम्य पद में रहते हुए यमराज उपाधि से होने वाला जो प्राणियों को यातना देने के लिए दोष है यातना निमित्तक दोष उस दोष से वे लिपायमान नहीं होता ब्रह्म ज्ञान के सामर्थ्य से क्रियामान कर्म का अलेख होता है ना तो उनका वो क्रियमान कर्म है अलेख होगा ब्रह्म ज्ञान से और आगे करते हैं वर प्रदान परब्रह्म आत्मक्य विद्या ये जो आचार्य हैं है महाराज जी तीन विशेषणों से विशिष्ट उन्होंने यस्म नचिकेत तो जिस नचिकेता को पर ब्रह्म आत्म ऐक्य का उपदेश किया विद्या का उपदेश किया न जायते मृत्यु इत्यादि से नचिकेता को जिन्होंने ब्रह्मात्मेकत्व का बोध करा उपदिदेश और यशमय च उपदिदेश ने जिस नचिकेता को उपदेश दिया है जिस आचार्य ने उपदेश दिया वे यमराजी और जिस को उपदेश दिया वे नचिकेता ताभ्याम तो दो यथ शब्द हो गए ना, एक प्रथमांत तो यह आचार्य का विशेषण है और यशमय ये चतुर्थ अंत तो नचिकेता का विशेषण है तो जिस आचार्य ने ब्रह्मात्म एक का उपदेश किया और जिस श्रोता को किया नचिकेता ताभ्याम यदि वचन है उन दोनों को ताभ्याम शब्द से ग्रहण करना है आचार्य हाभ्याम हाँ। तो, तो शंकराचार्य जी की दृष्टि में नचिकेता भी आचार्य है इसलिए ताभ्याम आचार्य अभ्याम तो यमराज जी और उनके शिष्य भी जो हम लोगों के दृष्टि में आचार्य हैं उन दोनों आचार्यों को नमस्कुर नमस्कार करते हुए ये ज्ञापन कर रहे हैं कि आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का साधन है इसमें आचार्य क्या नाम आचार्य शब्द उपलक्षण है देवता का तो श्वेता श्वेतर उपनिषद का अंतिम मंत्र बताता है यसे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्वेते कथिता हर्था प्रकाश अंत महात्मन इसी के आधार पर ये बताया जा रहा है कि आचार्य शब्द उपलक्षण है तो भाष्य, भाष्य में प्रारंभ का वाक्य ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे ब्रह्म विद्या विद्याचारचिकेत तो ओम नमो भगवते वैवस्वताय ब्रह्म विद्याचारृतवे तो भाष्कर भगवान ने भी तीन विशेषण नचिक यमराज जी के बताए है मृत्यु यानी यमराज यमराज जी का एक नाम मृत्यु भी है नचिकेता के द्वारा मृत्यु इस नाम से संबोधित भी किया गया है यमराज जी को दृशवान्न चेद अहम उसे पहले मृत्यु आता है हे मृत्यु तो मृत्यु यानी यमराजी और यमराज जी के तीन विशेषण हैं एक तो भगवते दूसरा वैवस्वताय और ब्रह्म विद्याचार्याय चतुर्थ अंत सभी और ब्रह्म विद्याचार्य ये दोनों का विशेषण मान सकते हैं दिल्ली दीप न्याय से एक दिल्ली दीप न्याय होता है ना दहली कहते हैं अंगन और कमरे का मध्य और उस अंगन तथा कमरे के मध्य में रखा हुआ जो दीप होता है वह अंगन में भी प्रकाश करता है आंगन का भी अवभाषक होता है कमरे का भी अवभाषक होता है दोनों से अनमित होता है अवभाषक होते है। ऐसे ये बीच में जो ब्रह्म विद्याचार्य विशेषण है वह मृत्यु का भी रहेगा नचिकेता का भी रहेगा नचिकेता के दृष्टि में यमराजी ब्रह्म विद्याचार्य है के दृष्टि में नचिकेता भी प्राप्त ब्रह्म विद्या होने से वो आचार्य है ब्रह्म विद्या के आचार्य है तो भगवते ऐश्वर्य संपन्न यमराज जी हैं मृत्यु हैं और वैवस्वान है वैवस्वत है तो विवस्वान आचार्य विवस्वान आदित्य के पुत्र है आदित्य निरपेक्ष ऐश्वर्य तो इनमें नहीं होगा छे यश, श्री, औदार्य और ज्ञान वैराग्य ये संपूर्ण तो होता है परमेश्वर में इसलिए निरपेक्ष भगवान तो परमेश्वर है और परमेश्वर के अनुग्रह से ये याम्य पद में अधिकृत होने से इन्हें आंशिक सापेक्ष ये शब्दित छे प्राप्त होता है समस्त वैराग्यशस इत्यादि आता है न शाम भगतिर तो इसमें ये सारा वैराग्य संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण यश संपूर्ण स्त्री संपूर्ण उदारता ये सब तो भगवान में मिलेंगे लेकिन आंशिक ये सब कुछ यमराज में है इसलिए वे नचिकेता को अपने संकल्प मात्र से ब्रह्म विद्या के बदले में संसार के सारे भोग नचिकेता ने उन भोग प्राप्ति का साधन न करने पर भी प्रदान करने के लिए तैयार हुए ना। और वो खाली बोलना मात्र नहीं था यदि नचिकेता स्वीकारते तो यमराज जी दे भी देते अर्थ है उन्हें उनमें ये सामर्थ है या ऐश्वर्य है वो देते और वैराग्य भी है उनके अंदर साधक साधकावस्था में तो वैराग्य नहीं था लेकिन अभी वर्तमान में वैराग्य है तभी तो ब्रह्म विद्या आई है कर्म फल के प्रति वैराग्य ना हो तो अहम ब्रह्मास्त में साक्षात्कार ही नहीं होगा और वो साक्षात् प्रमाणंद है ब्रह्मनिष्ठ है इसका अर्थ है कि वैराग्यवान भी है और ज्ञान भी उनके अंदर ही है इसलिए तो न ब्रह्म विद्या के आचार्य बनया है तो ज्ञान वैराग्य और यश तो यमराज जी का यश सर्वत्र ही है और ये जो आपका ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य श्री तो जिनके पास श्री ना हो ऐश्वर्य ना हो तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे नचिकेता को देने के लिए प्रस्तुत किया था जितना वित्त मांगो उतना सब देंगे संसार के सब भोग देंगे अर्थश्री भी है और उदारता भी है तभी तो ये सब देने के लिए तैयार है स्वयं तो याम्य पद में है लेकिन हिरण्यगर्भ पद भी देने के लिए अपना जो स्वामित्व तो है यमराज के भी व्यवहार अवस्था में स्वामी है हिरण्यगर्भ, और वो हिरण्यगर्भ पद भी देने के लिए तैयार हुए थे अर्थ उदारता भी है ये षडश्वर्य है तो भगवते वै अमृतवे और वैवस्वत तो विवस्वान आदित्य के ये पुत्र होने से वैवस्वत कहलाते हैं विवस्वत अपत्यम कुमान इस अर्थ में अण हो करके के बना तो विवस्वान आदित्य के पुत्र यमराज और ब्रह्म विद्या के आचार्य उपदेष और नचकेत से ब्रह्म विद्याचार्याकेत नमः नमस्कार तो इस प्रकार ये आचार्य भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है ये ज्ञापन इस वाक्य को यहाँ पर लिखने से हो रहा है ये कहा गया अब भाष्य जो व्याख्यान रूप है इसका प्रारंभ होता है अथ कालिना सुखाथ प्रबोधनाथम अल्पग्रंथ वृत्तिरार अथ शब्द है मंगलाकार ब्रह्म पुरा तस्मान् तस्मा तो ये मंगल रूप अर्थ का यानि प्रयोजन का सूचक है अर्थ शब्द का उच्चारण अर्थ शब्द का श्रवण दोनों भी मंगल माने जाते हैं ओंकार की तरह क्योंकि ये प्रथम प्रथम उच्चारण है ईश्वर की प्रथम संतान ब्रह्मा जी का ओंकारश्चार शब्दों तो ब्रह्मण पुरा कंठ निर्या तो ब्रह्मा जी का कंठ वेदन करके निकले हैं क्या मतलब प्रथम प्रथम उनका ये उच्चारण है ओम और अथ इसलिए मंगलार्थक काठुक उपनिषद वल्ली नाम इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार चिकीर्षित प्रति जानीते चिकीर्षित कहते हैं कर्तुम इतम चिकीर्षित सुस्कर भगवान को बनाना जो अभिष्ट है उसे कहते हैं चिकीर्सित जो करना चाहते हैं उसे चिकित्सित कहते हैं तो वस्कर भगवान क्या करना चाह रहे हैं तो कठोपनिषद की व्याख्या करना चाह रहे हैं इसलिए कठोपनिषद व्याख्यान रूप भाष्य है चिकित्सित चिकित्सितम और उसकी प्रतिज्ञा करते हैं कठोपनिषद व्याख्यान की प्रतिज्ञा करते हैं चिकित्सित है कठोपनिषद का व्याख्यान और कठोपनिषद के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करते हैं यह अर्थ निकलेगा किससे तो काठोक उपनिषद वल्यनाम इत्यादि वाक्य से तो काठकोपनिषद तो कठ जो आ, एक ऋषि हुए है कठ नाम के और उस कठ के द्वारा कठ ऋषि के द्वारा जो उक्त वेद है उसका अध्ययन करने वालों को ही कठ कहा जाता है कठेन प्रोक्तम अधीयते कथा ऐसी उत्पत्ति होती है तो कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त वेद की शाखा का जो अध्ययन करता है उन्हें कहा जाता है कठ और उनका जो आमना यानी वेद है शाखा है वो है काठक प्रत्यय होकर के कठ शब्द से काठक बन जाता है तो काठक शब्द का अर्थ निकलता है कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त जो वेद की शाखा काठक शाखा और काठक शाखा की जो उपनिषद है उसे कहा जाएगा काठक उपनिषद काठक शाखा में आई हुई उपनिषद काठोक उपनिषद तो काठक उपनिषद दो अध्यायात्मक है और एक एक अध्याय में तीन तीन उल्ली हैं यानी प्रकरण है ऐसे दो अध्याय के छ प्रकरण हो जाएंगे छ वल्ली हो जाएगी इसलिए उपनिषद उपनिषद उपनिषद वल्ली नाम, काठक काठक काठक तासान। उपनिषदनिषदनिषदीना तो काठक उपनिषद की जो वल्ली है उन छे वलियों के व्याख्यान का रंभ करता है किसलिए तो कहते हैं वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम तो कठोपनिषद के दो अध्याय कहो या केवल कठोपनिषद कहो या उसके दो अध्याय कहो या छह वल्ली कहो इनका अर्थ सरलता से अनायास सुखार्थ प्रबोधन अर्थ तो का अर्थ है अर्थ ज्ञान तो काठक उपनिषद के छह वलियों का सुखपूर्वक अर्थ ज्ञान हो अर्थ जिज्ञासुओं को इसलिए अल्प ग्रंथा वृत्ति आरभ्य तो संक्षेप में अल्प ग्रंथ का अर्थ हो जाएगा संक्षेप में अल्प ग्रंथावृत्ति शब्द का हो जाएगा संक्षिप्त व्याख्यान बहुत विस्तृत व्याख्यान कठोपनिषद का भाष्कर भगवान ने नहीं किया तो ग्रंथा वृत्ति यानी संक्षिप्त व्याख्यान संक्षिप्त भाष्य रूप व्याख्यान आरभ्य हमारे द्वारा प्रारंभ किया जाता लिखा जाता है तो ये जो प्रतिज्ञा हुई कठोपनिषद के संक्षिप्त व्याख्यान की प्रतिज्ञा की नहीं इस वाक्य से कहते हैं कठोपनिषद की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है ये शंका करता है कठोपनिषद अव्याख्या है व्याख्या नहीं है क्यों तो कहते हैं उसका अनुबंध चतुष्टय न होने से स्वतंत्र कर्मकांड से अलग ये दो अध्यात्मक कठोपनिषद का स्वतंत्र अनुबंध चतुष्टय न होने से पूर्व अध्याय से ही एक गतार्थ हो जाएगा इसलिए अलग इसकी व्याख्या अनावश्यक है इस प्रकार की शंका की जा रही है फिर उसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान लिख रहे हैं सदेर धातुर विशिष्ट शरण गत्य साधनार्थस्य साधनार्थ से इत्यादि वाक्य इसके अवतरण के रूप में वो शंका बताई जा रही है कठो जो प्रतिज्ञा की है कठोपनिषद के व्याख्यान की तो कठोपनिषद का व्याख्यान अनावश्यक है इत्याकारक शंका की जाएगी और इसका समाधान किया जाएगा उपनिषद शब्द की बता करके चतुष्टय संपन्न है इसलिए व्याख्या है ऐसा बताया जाएगा इस दृष्टि से पहले शंका बताई जा रही है टीका में कि ननु उपनिषदों वृत्तिर न आर तो कहते हैं ये जो काठो उपनिषद है इसकी वृत्ति यानी संक्षिप्त व्याख्यान रूप भाष्य का आरंभ नहीं करना चाहिए क्यों तो कहते हैं किसी भी ग्रंथ का व्याख्यान तो होता है उस ग्रंथ का अर्थ जो जानना चाहता है उसे वो अर्थ समझ में आ जाए सुख पूर्वक इसके लिए लेकिन कठोपनिषद का कोई अर्थ जिज्ञासु ही नहीं दिख रहा है अधिकारी क्यों नहीं दिख रहा है कहते इसलिए <ख़ाँ> कि प्राणि नाम काम कलुषित चेतसान उपनिषद श्रवणत्खात विशिष्ट से अधिकारियों दुर्निरूपवात्निषद का अधिकारी है विषयों से विरक्त वैराग्यवान है साधन चतुष्ट सम्पन्न उसमें वैराग्य प्याद है लेकिन कहते हैं कि वैराग्यवान कोई दीखता नहीं सबके सब शंका करने वाले कह रहे हैं कि काम करूषित चित्त वाले हैं काम है विषय अभिलाषा और विषय अभिलाषा रूप दोष से दूषित है चित्त जिनका उन्हें कहा जाता है काम करूषित चेतस ये प्राणी प्राणी नाम का विशेषण है तो विषय अभिलाषा रूप दोष से दूषित तो चित्त वाले ही प्राणी हैं, का हैं, है, है विषयों के प्रति कोई विरक्त नहीं है विषय लम्पट ही प्राणी है और जो विषय लंपट हैं, उनकी उपनिषद श्रवण यानी विचार में प्रवृत्ति ही नहीं होगी तो इसलिए कहते हैं उपनिषद श्रवणार्थ मुखत्वात् नाम तो प्राणी जो काम कलुषित चित्त प्राणी है वे उपनिषद विचार से परांग मुख है उपनिषद अर्थ जानने के लिए उपनिषद विचार में प्रवृत्त होने वाले नहीं है तो जब वैराग्य किसी में ही नहीं तो वैराग्यवान प्रवृत्त होगा तो वैराग्य किसी में न होने से उपनिषद विचार का जो विशिष्ट अधिकारी है साधन चतुष्टय विशिष्ट उसका अभाव होने से कहते हैं विशिष्ट से अधिकारिणों दूरपत् वैराग्यवान अधिकारी को बताना कठिन है दुर्लभ है और अधिकारी नहीं है और प्रयोजन भी नहीं होगा उपनिषद का प्रयोजन क्या होगा अनुबंध चतुष्टय अंत पाती बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति उपनिषद अर्थक ज्ञान से बंधन की निवृत्ति उपनिषद का प्रयोजन बताते हो मोक्ष बंधन निवृत्ति रूप लेकिन वो बंध तो सत्य है शंका करने वाले की दृष्टि में और सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान मात्र से न होकर के कर्म से होगी इसलिए ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी उपनिषद का सिद्ध नहीं होगा निषद निष्प्रयोजन सिद्ध होगा सत्य होने से बंधन कर्म से निवृत्त होगा ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा तो कर्म बंध निवर्तक जो साधन है कर्म उसका प्रतिपादक तो उपनिषद है नहीं ब्रह्म का प्रतिपादक है और ब्रह्म को जानने मात्र से तो कर्म का क्या नाम कर्म से निवृत्त बंध की निवृत्ति नहीं होगी इसलिए निष्प्रयोजन हो जाएगा ये ब्रह्म का प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ कह एक कि सत्यस्य कर्मभ्य एवं निवृत्त है तो सत्य बंध कर्म से ही निवृत्त होगा तो उपनिषद जन्य विद्याप्रयोजनवाद उपनिषद से प्राप्त जो ज्ञान है वह अनष्फल हुआ सत्यबंध का निवर्तक नहीं हो पाएगा और जीव से चंसारी ब्रह्मात्मता प्रतिपादय अशत्य निर्विषयत्च अधिकारी नहीं है प्रयोजन नहीं है और अब बता रहे विषय भी नहीं है उपनिषद का विषय क्या बताते हो उपनिषद का विषय बताते हो ब्रह्मात्म एक लेकिन ये जो जीव है संसारी उसका असंसारी ब्रह्म के साथ एक असंभव है तो जीव असंसारी असंसारी ब्रह्मात्मता प्रतिपादय अशक्य तो संसारी जीव का असंसारी ब्रह्म के साथ अभेद का प्रतिपादन करना असंभव होने से निर्विषयवाच्य उपनिषद उपनिषद निर्विषय है उपनिषद के अधिकारी का निरूपण नहीं हो रहा है उपनिषद उपनिषद जन्य ज्ञान निरर्थक होने से उपनिषद भी निरर्थक हो गई निष्प्रयोजन हो गई और उपनिषद का विषय ब्रह्मत्म एक ही सिद्ध नहीं हो पाया तो इस प्रकार ये अनुबंध चतुष्ट रहित तो उपनिषद होने से व्याख्या होगा उसका व्याख्यान अनुचित है तो निर्विशय उपनिषदों वृत्तिर न आरब्ध ये जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा में ये तीन हेतु बताए गए एक तो अिणों दुर्निप्वादूसरा उपनिष्ज्जन विद्याच्च उपनिषद वृत्ति न इति आधवी इस प्रकार की ये शंका भी अब इस शंका का समाधान किया जा रहा है उपनिषद शब्द का निर्वचन करके उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बता करके उसका मुख्या ब्रह्म विद्या बता करके ब्रह्म विद्या का उत्पादक ये जो ग्रंथ है काठ उपनिषद ये भी सब प्रयोजन है स विषय है साधिकारी हैं ये बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि उपनिषद शब्द विद्याया विशिष्ट निर्वचन विद्या विशिष्टअिक्यामशन तज्जनक ग्रंथस विशिष्ट अदीम व्याख्यम दर्शय प्रथम उपनिष्शब्दस्वि आह। उपनिपूर्व से तो उपनिषद शब्द के निर्वचन द्वारा यानि विद्याजन्य जो विद्या है ब्रह्मात्म एक बोध ये है उपनिषद जन्य विद्या तो उसका विशिष्ट अधिकार्यादि मत्व प्रदर्शन अर्थ है चतुष्टय विद्या का बता करके तजनक यानी विद्याजनक अनुब चतुष्टय संपन्न विद्या का जनक जो काठ निषद ग्रंथ है उस ग्रंथ में भी तो तज्जनक ग्रंथ सभी विशिष्ट अधिकारी आदिमें तो अधिकारी विषय प्रयोजन संपन्न है विद्या उपनिषद जन्य विद्या ब्रह्म विद्या इसलिए उस ब्रह्म विद्या का जनक जो उपनिषद है वह भी आधिकार्यादि से संपन्न होगा विद्या अधिकार्यादि से युक्त होने से विद्या विद्याजनक ग्रंथ भी अधिकार्यादि संपन्न होगा तो विशिष्ट अधिकार्यादि मे न्याख्यत्व दर्शय तुम व्याख्यत्व बताने के लिए प्रथम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धि ताबत आह तो प्रथम उपनिषद शब्द का स्वरूप कैसे निष्पन्न हुआ इसे बताया जा रहा उपनिषद शब्द की उत्पत्ति बता रहा है भाष्कर भगवान पूर्वस्य इति उपनिपूर्व से इत्यादि से यद्यपि सदेर धातुर इत्यादि से बताया जा रहा है और बीच में उपनिपूर्व आता है लेकिन वहां पर तो भाष्य में विशेष्य का पहले प्रयोग किया बाद में विशेषण का प्रयोग किया और यहाँ पर अन्वय बताते हुए टीकाकार ने ये प्रतीक लिया उपनी से अन्वय होगा भाष्य पंक्ति का जो आ रही है सदैर्धाशरग्वसाधनाथनपूर क्विप प्रत्यास ऊपनषदि इसका अन्वय होगा उपनीपूर्वरणग्वसाधनाथ क्विपया सद इदम् रूप उपनिषदी ऊपू उपनिषद ऐसा अन्वय तो अन्वेयक में उपनिपूर्व से पहले आ रहा है इसलिए यहाँ पर उपनिपूर्व से टीका में प्रतीक के रूप में लिया तो उपनिपूर्व कहा जाता है उप और नी उपसर्ग है पूर्व में जिस धातु के उस धातु को कहा जाएगा उपनिपूर्व धातु वो है कौन सा धातु उपनिषद में सद धातु तो सद धातु का क्या अर्थ होता है तो अर्थ बताया विषरण गति अवसाधन ये तीन अर्थ है विशरण यानी विनाश गति यानी ज्ञान प्राप्ति गमन गति के तीन अर्थ होते हैं और अवसादन का अर्थ होता है, है। शिथिल शिथिलीकरण शिथिलता तो ये तीन अर्थ हो गए विनाश विशरण यानी विनाश गति यानी गमन गमन का ही ज्ञान भी अर्थ होगा प्राप्ति भी अर्थ होगा और अवसादन, यानी शिथिलता ये तीन अर्थक सद्धातु है इससे क्विप प्रत्यय हुआ उपनि ये दो उपसर्ग हैं और सद्धातु से क्विप प्रत्यय हो करके उपनिषद शब्द बना ये कर। कर्दरी कर्दरी? क्या हाँ कर्त अर्थ में हुआ तो उपनि उपसर्ग पूर्वक तो सद्धातु से कर्तार्थ में क्विप्रत्य होता है क्विप प्रत्यय का सर्वापाह लोक होता है क संज्ञा है लोप से लोप हो जाएगा क्वीप में क की भी लसक पत्र दी से ईद संज्ञा है लोप से लोप हो जाएगा ई उच्चारण के लिए है वो भी चला जाएगा वह बचा है उसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी हां। और वेरप्रिक से सूत्र से हो जाएगा उसका लोप अपरिक्त संज्ञा हो जाएगी एकाल प्रत्यय क्या है अप्रिक्त अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ऐसा है एक प्रत्यय तो एक अलात्मक जो प्रत्यय है उसकी अपरिक्त संज्ञा होती है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय और अपरिक्त संज्ञा होने से अपृक्त संज्ञाकार का लोप होता है वे वेरअप्रिक्त सूत्र से तो प्रत्यय है कृत उसका सर्वोपारी लोप होने पर भी प्रत्ययोपे प्रत्यलान करके परमे होने से कृदंत माना जाएगा कृदंत होने से प्रातिपेदिक संज्ञा होगी कृत कधित समाशास्त्र सूत्र से और फिर उससे सुप, सुप्रत्यय आएगा सौजय समोर सूत्र से और लोप हो जाएगा हल्भ्योग गीत सूत्र से तो उपनिषद शब्द बनेगा, इस होने से पद हो जाएगा, और इस उपनिषद पद का अर्थ क्या निकलेगा तो उपनिषद पद का अर्थ बता रहे हैं आगे वाले वाक्य से कि उप निषद शब्दे न्याचिख्या ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यत तो उपनिषद शब्देना विद्या उच्यते उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है वाचार्थ है विद्या कौन सी विद्या तो कहते हैं व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया ये विद्या का विशेषण है तो व्याचिक्ख्यासित जो ग्रंथ वो है काठक उपनिषद व्याचिख्यासित ग्रंथ व्याख्यान करना चाहते हैं जिस ग्रंथ का उसे कहते हैं व्याचिक्ख्यासित ग्रंथ तो भाष्कर भगवान काठिकोपनिषद वल्ली का व्याख्यान करना चाहते हैं इसलिए काठिकोपनिषद वल्ली हो गई व्याचिक ग्रंथ और उससे प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु ज्ञ वस्तु उस ग्रंथ के द्वारा यानी कठोपनिषद के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जो वस्तु वो है ब्रह्मात्म एक वस्तु और तद विषयक विद्या तो व्याचिक्षा ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु हो गई ब्रह्मात्म एक और वो है विषय जिस विद्या का उसे कहा जाएगा व्याचिक्षासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या और उस विद्या को उच्यता उपनिषद शब्द है उपनिषद शब्द से उस विद्या को बताया जाता है यानी उपनिषद शब्द का वाचार्थ व विद्या है ब्रह्मात्मकत्व विषयणी अहम ब्रह्मास्मी इत्याक विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है तो कहा कि ये उपनिषद शब्द का कठोपनिषद प्रतिपाद्य वस्तु विषय ज्ञान ये अर्थ कैसे निकल रहा है? एक प्रश्न किया जा रहा है के न पुन अर्थ योग्यन इत्यादि से इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार कि क्लिप्त अवयव शक्त्यव प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्दस्य शब्द से न इति तो जो कृलिप्त अवयव शक्ति हैं तो है कहा जाता है निश्चित कृलिप्त शब्द का अर्थ है निश्चित जो अवयव शक्ति हैं अवयव शक्ति का विशेषण है कृलिप्त तो अवयों की जो निश्चित शक्ति है उसी से यदि प्रयोग संभव हो किसी अर्थ में शब्द का तो अवयव शक्ति से अलग समुदाय शक्ति का ग्रहण नहीं किया जाता तो समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द से न उपनिषद शब्द के जो अवयव है उप नि सद और क्विप ये चार अवयव है ना उपनिषद शब्द के उपनिषद शब्द एक दिख रहा है तो उसके अंदर चार अवयव है दो उपसर्ग उप है उप नि सद धातु है प्रकृति और क्वीप प्रत्यय है ये जो चार अवयव है इन चार अवयवों में जो शक्ति है अपनी अपनी उन्हीं से यदि कोई शब्द अपने अर्थ का निश्चाय बनता हो तो अलग से उन अवयवों की शक्ति से अलग अवयवी जो शब्द है उसकी शक्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए समुदाय शक्ति की यह यहाँ पर कह है तो क्लित अवयव शक्त व प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्दस्य न कल्पनिया उपनिषद शब्द के शक्ति से ही ब्रह्म विद्या रूप अर्थ में उपनिषद शब्द का प्रयोग यदि संभव है तो अलग से उपनिषद इस अवयवी की समुदाय की शक्ति की कल्पना नहीं करें इस अभिप्राय से प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है कि केन पुनः अर्थ योग उपनिषद विद्या नद्या इति उच्यते विद्या उच्यते यहाँ तक तो शंका है कि सर्वधातु के अनेक अर्थ हैं तो के न अर्थ योगेन तो विशरण गति और अवसादन इन तीन अर्थों में से उपनिषद में उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या ये अर्थ इस अर्थ धातुर्थ को लेकर के तीन अर्थों में से ये निकले तो केन पुनः अर्थ योगे न उपनिषद शब्द उच्चते तो कहते हैं यहां अवयव शक्ति को लेकर के विशरण को लेकर के पहले फिर आपके गति को लेकर के भी और अवसाधन को लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है दो अर्थों को लेकर के तो विषरण और गति इन दो अर्थों को लेकर के तो उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विद्या और अवसाधन अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा अग्नि विद्या जो यमराज जी को द्वितीय वर के रूप में अग्निविद्या यमराज जी के द्वारा प्रदान की गई वह भी उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा वो सद धातु का जो तीसरा है। अर्थ है अवसादन, उसको लेकर के वह निकलेगा और विचरण तथा गति को लेकर के अर्थ निकलेगा जो तीसरे वर्ग के रूप में प्रदान की हुई ब्रह्म विद्या ये सद धातु का विचरण और गति रूप अर्थ लेकर के ब्रह्म विद्या निकलेगा उपनिषद शब्द का इस अभिप्राय से कहते इति उच्चते उचते इस प्रकार का प्रश्न होने पर इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा दिया जाता है बताया जाता है कि सब धातु के विशरण तथा गति अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या अर्थ होता है और विशरण अर्थ को लेकर के अग्निविद्या अर्थ निकलता है तो उच्चतः इसका अवतरण है टीका में सदली विशरणगतवसादिनेसुति धातु विशरणर्थ विशरण अर्थम, अर्थम आदा योगवृत्ति आह उच्यते तो पहले सद्धातु के तीन अर्थों में से प्रथम जो अर्थ है विशरण रूप अर्थ उसे लेकर के योगवृत्ति से यानी अवयव शक्ति से ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ये बताया जा रहा है उच्चती इत्यादि से तो ये मुमुक्षव यहां से आगे बताया जा रहा है कि विशरण शब्द धातु का अर्थ लेकर के ब्रह्म विद्या अर्थ कैसे निकलता है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं